भद्रं पशे माक्ष स्थिर सुनशेद अथर्गेडीयारिकिका अलाद के प्रकर्ण के अष्टम कार्य का हुआ जिसमें ष्ठ कार्य ने जो बात बताई थी उसको लेकर के कुछ चर्चा है कहा कुछ ऐसे उपनिषद की व्याख्याता है भेदावेदवादी सृष्टि के पहले तो जीव परमात्मा ही अजन्मा है सृष्टि काल में पैदा हो जाता है जीव फिर बाद में कर्म और उपासना के साधन करके फिर अजन्मा हो जाता परमात्मा हो जाता है अचिंत वेदाभेदवादी है ऐसे भी एक माता है वेदांत का माता है अपने तो वेदांत मानते हैं तो एक तो द्वैतवाद है एक विशिष्टाद्वैत है एक भेदावेदवाद है एक शुद्धाद्वैत है ये कई कई अद्वैत और द्वैत में चलते हैं वेत सत्ता है एकदी है, है तो उपनिषद की व्याख्या है उनका तो कहना है जीवन तो जब नहीं जब तक नहीं आया तो वो तब तक ये परमात्मा ही था तो सजादी हो गए तो जीव हो गया ये भी सत्य है और हम लोग मानते हैं ये काल्पनिक है या औपाधिक है औपाधिक वस्तु वास्तविक नहीं होता अभी भी ये अजन्मा ही है परमात्मा ही है वर्तमान में भी हमारा करना ऐसा है कि औपाधिक होता है वस्तु नहीं होता इसका स्वरूप परमात्मा अभी भी है हमारा कहना ये है कि कुछ उपनिषद व्याख्यालय रहते हैं जब तक यह उत्पन्न नहीं होता तब तो अजन्मा परमात्मा था ये जीव और जब उत्पत्ति हो गई शरीर आदि के साथ और मर्त्य हो गया है मरणशील होगा फिर जीव मरेगा कर्मों साधना करके मर जाएगा तो परमात्मा हो जाएगा ऐसा उनका तर्क है कहां तक सत्य है उसका विचार करना है इसी को लेकर के सष्ट कार्य का कहा था अजात धर्म से जाति निछंद कुछ बादी है वेगा व्याख्या था कुछ लोग हैं तो अजात धर्म जीव है अजन्म है जन्म नहीं माना सिर्फ के पहले जन्म नहीं मानते उसे के फिर जाति माने जन्म मानते सिर्षी काल में जन्म ये भी जन्म जिस वास्तविक मानते हम भी जन्म मानते हैं किन्तु हम काल्पनिक मानते हैं कितना अंतर है वास्तव में काल्पनिक होगा तो वास्तव में जन्म नहीं होगा ऋजु में पर काल्पनिक है तो वास्तव में सर्प पैदा हुआ ही नहीं तो किंतु वो सत्य मानते हैं उत्पत्ति को भी सत्य मानते हैं जी भाग हुआ सत्य है और आगे कर, कर्म करेगा निष्काम कर्म निष्काम उपासना भी करेगा उसके बल पर फिर परमात्मा हो जाएगा फिर अजन्मा हो जाएगा कुछ क्या-क्या का मत है क्यों तो, तो ध्यान देना है अगर सृष्टि के पहले अमर है तो मर्त्य कैसे बनेगा क्योंकि युक्ति तो यही बोलती है न भगवती अमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम प्रभा हाँ। जब सृष्टि के पूर्व में अमर्त्य है ये अमर है मरने वाला नहीं है फिर बाद में जीव बन के मरेगा कैसे मरेगा अमर पदार्थ मर्त्य नहीं हो सकता अमृत जो होगा मर्त्य नहीं हो सकता और जो मरेगा तो अमृत भी नहीं होगा जीवत तो समाप्त तो करेगा अमृत भी नहीं होगा फिर आय जन्म परमात्मा भी नहीं बन पाए, पाएगी स्थिति आएगी लोग में ऐसे देखा है मरणशील पदार्थ अमर नहीं हो सकता और अमर पदार्थ मरण नहीं तथा ऐसा देखा है न भगवती अमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा तो प्रकृतिर अन्यथा भावना कथन कथनचित भविष्य ही प्रकृति का जो अन्य प्रकार होना जो जिसकी प्रकृति स्वभाव है उसको बदलना संभव नहीं मरते का स्वभाव मरते ही रहेगा अमृत होना संभव नहीं होगा और अमरते जो होगा अमर होगा उसको मरते होना भी संभव नहीं होगा प्रकृति उसका स्वभाव है तो अजन्मा यदि है पहले तो फिर मरते कैसे बनेगा जाएगी नहीं बन सकता अगर मरते है तो बाद में फिर साधना करके अमर नहीं हो पाएगा प्रकृति का जो अपना स्वभाव होगा मर्त्य मरते ही रहेगा और अमृत अमृत रहेगा हाँ भ्रांति से मर्त्य तो आया है वो तो मिट जाएगा अलग बात है वास्तविक मर्त तो आ गया हो फिर अमर दे होना संभव नहीं है यही कहा आगे बोला जिन लोगों के मत में ऐसी स्थिति है स्वभाव है ना अमृतो धर्म धर्मो गांव स्वभाव स्वभाव तो अमर है जो जीव धर्म मानी जीव है शरीराधि धारणा धर्म कहा इसमें जीव को जिनके मत में वास्तविक जो तो अमृत पदार्थ है अमर है जीव ये मरने वाला नहीं है क्रांति से को आता है शरीरादि नष्ट हो जाते हैं जीव नष्ट हो गया हम कल्पना करते हैं वास्तविक जीव नष्ट नहीं होता तो स्वभावे न अमृतो ऐर्मोक अक्षति अच्छा मतदान जिस वादी के मत में स्वभावता अमृत है जीव उत्पत्ति के पहले अमर है अजन्मा है अमृत है वो आगे जाकर के मर्तत्व को, को प्राप्त होता है जीवन ग्रहण किया उसमें मर्त्य आ जाता हो विनाशी हो जाता हो तो कृतके कृतकत्व तो हेतु लग जाएगा जो कार्य होगा वो अनित्य होगा तो कार्य होगा अनित्य होगा और ये जो साधन करेगा साधन क्या करेगा कर्म और उपासना करेगा और किसके लिए अमर होने के लिए तो जब कार्य आपका साधन या अनित्य है तो नित्य तो कैसे दे देगा कृतके न अमृतस्तस्य प्रथम था निश्चय उस वादी के मत में अमृत तो कैसे सिद्ध होगा नहीं हो सकता ये तीनों कार्य का पहले हो चुकी है अब्दैत प्रकरण या फिर पूर्ववादी के जो मत है उसको हम अनुमोदन करते हैं करके लाया था उसके लिए दोबारा किया गया आगे कहते हैं प्रकृति अन्यथा भावो न कथन कथनचित इध उत्तम षष्ट कारिका में कहा था ना सप्तम कारि का में प्रकृति और भावो न कथनचित भविष्य ही कहा था जिसका जो स्वभाव है वो विपरीत हो नहीं सकता अगर अगर अमर है ये जीव सृष्टि के पहले तो अजर अमर ही रहेगा फिर मत तो कैसे आएगा सप्तम कार्य में जो कहा था प्रकृति रन्य भावो न कथन कथनचित उत्तम सातवें कार्य में का कहा तत्र प्रकृति शब्दार्थ पढ़ेगी प्रकृति क्या है कहते तो देखो चार प्रकार की प्रकृति देखी जाती है स्वभाव प्रकृति माने स्वभाव चार प्रकार की होती है एक सांसिद्धिक प्रकृति होगी एक स्वाभाविक प्रकृति होगी एक सहजा प्रकृति होगी एक अकृदा प्रकृति क्या अभी कार्य का में बताए तो ये चार होंगे जिसके जैसी प्रकृति बन गई हो वो प्रकृति छोड़ने वाले नहीं वही रहना अगर अमृतत्व तो प्रकृति है तो मर्त्यव तो हो नहीं सकता अगर मर्तत्व तो प्रकृति वाला है तो अमृतत्व तो भी नहीं हो सकता तो इनकी कल्पना जो कुछ भेदवादी वेदभा कल्पना है पहले अमर मानना बाद में फिर मरते मानना फिर अमर हो जाता है मानना ये थी ये कहना चाहता है एक प्रकृतिर अन्था भाव न कथन कथंत यदि उत्तम कारिका में कहा था प्रकृति स्वभाव का अन्य प्रकार होना संभव नहीं है होना उस उसमें आया हुआ जो प्रकृति शब्द है सप्तम कारि में आया प्रकृति शब्द है उसका शब्द का अर्थ कहते हैं ये नवम कारिगा में उसका अर्थ कहते हैं प्रकृति माने क्या कहते चार प्रकार की प्रकृति होती करके हैं तो है। स्वाभाविके स्वाभाविके कारिक स्वाभा केहज प्रकृतिशे या स्वभावम न जाती सा प्रकृति विज्ञया जो तो स्वभाव को त्यागे नहीं उसको कहेंगे प्रकृति अपना स्वभाव को कभी त्यागे नहीं उसी का नाम है प्रकृति कैसी होते चार प्रकार की होती हो प्रकृति हो या स्वभावम न जो वस्तु अपने स्वभाव को नहीं त्यागे उसका नाम है प्रकृति सा प्रकृति यु विज्ञाया ऐसा जाननी चाहिए वो क्या है प्रकृति कहा एक शाम सिद्धि की प्रकृति योगजन्य सिद्धि आ जाती है अष्टांग योग जब पूरा कर दिया उनमें विशेष एक सिद्धियां आ जाती हैं अनिवार्य ऐश्वर्य सब संकल्प करे वैसे उनके सामने आ जाती माने मान जन्य प्रकृति को कहेंगे सामसिद्धि प्रकृति योग जन्य अष्टांग योग के माध्यम से प्राप्त होने वाली जो प्रकृति होगी वो सामसिद्धि की प्रकृति है भाष्यकार अर्थ करेंगे एक वो योगी के पास में कभी छोड़ेगी नहीं प्रकृति अगर योगी बन गया हो योगी बना में तो अलग बात है लिखा हुआ हो अलग बात है वास्तव तो में योगी बन गया अष्टांग योग पूरा किया हो उसने तो अनिवार्य ऐश्वर्य उसे जीवन में आएंगे किंतु तो? अगर उसको उस स्थिति में आगे निर्विकल्पक समाधि में जाना हो असंप्रज्ञात प्रज्ञात समाधि तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए ऐसा भी योग क्षेत्र में कहा वो तो संप्रज्ञात समाधि काल की बात है असंप्रज्ञात समाधि में जाने किस होगा तो सिद्धियों के चक्कर में रहे नहीं तो आगे जा नहीं पाएगा वह बुलबुलाइया में रह जाएगा ऐसा दिखाएगा वैसा दिखाएगा लड़की दिखाएगा बुद्धि दिखाएगा हो गया था? ऐसे करेगा फिर ऐसे चलते चक्कर पड़ जाएगा ऐसा कहा है तो साम सिद्धि की प्रकृति योगजन्य प्रकृति अष्टांग योग पूर्ण योग से किसी ने किया हो यम नियम आसन प्राण प्रत्याप धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचा हो उसके पास अणिमादि ऐश्वर्य आ जाते फिर योगी को छोड़ने वाली नौकरी वो तो साम्, की प्रकृति है दूसरा है स्वाभाविक युग जैसे अग्नि में कुता स्वाभाविक है ये नहीं कि कालांतर में आई होष्णता प्रकाश अग्नि में दो धर्म दिखाई पड़ते हैं कुष्णता और प्रकाश अग्नि जब से है तब से ही है स्वाभाविक है अग्नि जलाने के काम करे ये नहीं कि इस देश में अग्नि जलाती है अन्य देश में नहीं जलाती ऐसा भी नहीं इस देश में अग्नि प्रकाश कर देती है अन्य देश में प्रकाश नहीं करती ऐसी बात में सभी देश में सभी काल में अग्नि क्या काम करेगी गर्भा देगी प्रकाश करेगी वह है स्वाभाविकी प्रकृति तीसरा है सहजा प्रकृति पक्षियां तो उड़ने के लिए कोई सिखाता नहीं है जैसे पक्षी पैदा हो जाती है साथ साथ उड़ना भी सीख जाती है एक साथ एक ही साथ दोनों पैदा होना और उड़ना क्रिया दोनों एक साथ होगा सहजा अपने साथ साथ आई हुई प्रकृति तो उत्पत्ति काल में ही स्वयं तो वह पक्षी उत्पन्न होना है उस काल में ही आगे उसके साथ तैयार है उड्डन रुक गया सहजा प्रकृति मछली को जल में तैरना कोई सिखाता नहीं है आपको तो सिखाने के बाद तो वो डूब जाते क्यों वह सहजा प्रकृति उसके पास है मछली जैसे पैदा हो जाती अंडा फूटा चलने लग गई वो मछली जैसे पैदा हो गई चलने की क्रिया भी उसमें उसी समय का है यानी कि बाद में आ गई पहले मछली पैदा हो बाद में वो आया ऐसी बात नहीं है तो क्रिया और मछली एक साथ पक्षी और पूर्णारू क्रिया एक साथ है ये सहजा है। सा, सा, सा, सा प्रकृति है साथ साथ पैदा होने वाली प्रकृति व्यक्ति के साथ साथ में आई हुई तो प्रकृति को सहजा प्रकृति कहते हैं और एक अकृता प्रकृति किसी विवित कारण नहीं है स्वतः हो जाता है जल को नीचे जाने का जो प्रकृति है वायु को तिरछागमन का प्रकृति है वायु टेढ़े चलते हैं हमेशा अग्नि का ऊर्द्वगमन वाली प्रकृति है ऊपर में तो जाएगी अग्नि द्वारा ऊपर जाते हैं वायु तीर्सी होती है और जल निम्नगामी होगा अकृता प्रकृति है किसी कारण से किया हुआ नहीं होगा ऐसे सिद्ध हो जाता होगा ऐसी प्रकृति होती है ये चार प्रकार की प्रकृति है जो सप्तम कार्य के में प्रकृता, रंधा ना का प्रकृति रंधा भावों न कथंजित भविष्य कहा था वह प्रकृति का अर्थ करता है ये चार प्रकार की प्रकृति होती है ये कभी अपने स्वभाव को त्यागती नहीं अगर ये आत्मा ये शरीर उत्पत्ति के पहले अजर अमर है उसकी प्रकृति अमरत्व तो है अमृतत्व तो है यदि तो शरीर उत्पत्ति के बाद में तो बर्तित्व तो कैसे आए अपने प्रकृति अपने स्वभाव को त्याग नहीं सकती अग्नि अगर उष्णता युक्त है तो शीतता कहां आएगी अग्नि उसका स्वभाव है तो ये जीव मरते होना संभव नहीं है कुछ उपनिषद व्याख्या व्याख्या की उत्पत्ति के पहले तो अमर था अभी मरते हो गया फिर मरेगा किन्तु तो मरने से पहले इसने साधन किया हुआ होता है क्या कर्म और उपासना इसके माध्यम से फिर अमर हो जाएगा यह धारणा लोगों की है यह धारणा बिल्कुल निराधार है ये सांसिदिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता से या चार प्रकार के ये स्वभाव होते हैं प्रकृति माना स्वभाव चार प्रकार के होते हैं वस्तुओं में भिन्न भिन्न तरह से हैं प्रकृति से साज्ञे ये चार को ही प्रकृति समझना सांसिधिकी और स्वाभाविकी सहजा अकृता सा विज्ञया स्वभावम न या प्रकृति स्वभावम न अपने स्वभाव को कभी त्यागती नहीं जल कभी नीचे जाना त्यागता नहीं है हावा तिरसा चलना कभी त्यागेगा नहीं पक्षी उड़ने के कभी त्यागेंगे नहीं उड़ेंगे ही पक्षी योगी में वाणी मारी, ऐश्वर्या दिशक्ति स्वाभाविक आ जाती है सिद्धि जन्य है वो अरे संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाते हैं तब वो सिद्धियां आती है यम नियम के माध्यम से वहां तक पहुंच सका हो कोई तब वो सिद्धियां आएगी अणिमा गरिमा लगीमा ऐसी सिद्धिया भी छोटा बन जाता है हनुमान जी में सिद्धि थी जब लंका गए तो छोटा बन के गए और अंगद जी में गरिमा शक्ति थी जब समुद्र पार करने के बाद में एक बार रावण को समझाने के लिए दूध भेजा राम की ओर से भेजा अंगद को भेजा गया भेजा गया जाओ समझाओ लड़ाई माहौल सीता जी को दे दे तो वहां गए तो रावण ने क्या काम किया एक राजदूत आया हुआ है बाहर से राजदूत का उतना सम्मान होता है वहां के जो तो प्रधानमंत्री आदि का जितना सम्मान होता उतना होना चाहिए वो तो ऊंची गद्दी में बैठ गया रावण और वो बंदर को नीचे बैठाया वो तो बंदर है नीचे बैठा अंगद जी ने सोचा एक तो राम का अपमान है राजदूत है राम का दूत बन गया आया राजा है राजा का दूत आया हुआ है तो उसके एक विशेष सत्कार होने दिए कुछ भी नहीं किया अपमान कर दिया उन्होंने राम का अपमान करना ठीक नहीं अपने पूंस को लपेटते लपेटते लपेटते लपेटते रावण के कुर्सी से मुसाकर उसके बाद बैठ गया रावण दुख मर परेशान हो गया क्रोधित तो होता है बोलता है कि सबाओ मेरे से ऊँचा हो गया आसन दिया नहीं अपने आप बना दिया उसने पूछ लपेटते लपेटते लपेटते ऊँचा रावण के कुर्सी से ऊंचा बैठ तो राजूता है अंगद उस समय में कोई सामान्य बंदर तो नहीं राजदूत बन के गए खराब बने का ये डॉडा हो सारा राक्षस लगे उनको हिला नहीं सके अंगद जी को हिला नहीं सके सारे राक्षस थक गए हाँ, सारे के सारे थक गए उनको हटा नहीं सके अंगद के वहां अंगद जी में क्या थी गरिमा शक्ति इतने गरिमा हो गए जितने वजनदार बन गए कोई काम नहीं कर सके ये योगी थे हनुमान जी आये जब लंगा जाते समय मशक रूप कहा मशक जैसा माने मच्छर तो नहीं बने वो छोटा रूप बना बस उसमें तात्पर्य है और अंगद जी को तो देखा गरिमा शक्ति सारे राक्षस फौज लगी तो उसको हटाने के लिए वहां से नहीं हटा सकता ये होते है शाम सिद्धि की सिद्धि हनुमान जी ने देखा है अंगद जी ने देखा है ऐसा है। तो प्रकृति वही वो होते है चार प्रकार की होती जो स्वभाव को त्यागती नहीं कहा ठीक देखे श्लोकाक्षराणी व्यापुरवन प्रकृति और अन्यत्व अभावी हेतु महाराज कारिका के शब्दावली के व्याख्या करते हुए प्रकृति का अन्यथात्व का अभाव, में, अन्य अभाव में, बताते, बताते। का में कारण बताते हैं प्रकृति कभी अन्य हो नहीं सकती जिसका जो प्रकृति है बदलेगी नहीं अन्यथात्व में नहीं अन्यथात्व के अभाव में हेतु बताते कारण बताते हैं अन्यथा होना संभव नहीं प्रकृति का इसमें कारण बताते हैं यमाद इत्यास में कारण यद लौकिकी अपनी प्रकृति न बितरीती है लौकिकी प्रकृति चार प्रकार का देखा है कि लौकिक की प्रकृति जो का बढ़िया ये भी अपने स्वभाव को नहीं प्यारती है तो जो की प्रकृति है अगर हमारे रूप प्रकृति है वो अपने स्वभाव को कैसे प्यार देगी दे माने कैलौतिक न्याय लगाना चाहते हैं जब लौकिक प्रकृति भी अपने त्याग अपने अन्यथा भाव को होती है अपना स्वरूप परित्याग नहीं करती है तो यह अलौकिकी दिव्य प्रकृति है आत्मा उसको कहां से विपरीय मरते तो कैसे आएगा आत्मा वो उपनिषद व्याख्याओं का तो ठीक है, जो कि षष्ट कार्य जो बताया था तो पहले तो अमर है आत्मा अभी मर पे हो गया बाद में फिर अमर हो जाएगा साधना करके इनकी व्याख्या जस्मार लौकी की अपनी प्रकृति न विपरी देखा है कैसा जिस हेतु से लौकिकी जो प्रकृति सांसिद्धि की स्वाभाविकी सहजा अग्रता सब लौकिक दृष्टांत देंगे लौकिकी प्रकृति है ये भी अपने स्वभाव को विपरीत नहीं अपने स्वभाव को त्याग की नहीं है मैंने वृद्धि ह्रासंबा ना आपने की बढ़ना भी नहीं घटना भी नहीं जो प्रकृति जी इसका उतना ही रहना है वृद्धि या ह्रास को प्राप्त नहीं होती है लौकी की प्रकृति तो कहा तो का लौकी की प्रकृति कौन है शंका हो गई जिज्ञासा हो गई इसके ऊपर कहा सम, साम सिद्धि की आदि शब्द से व्याख्या करती देखो भाई एक तो साम सिद्धि की प्रकृति सम्यक सिद्धि समसिद्धि समसिद्धि करने को साम की कहती सम्यक सिद्धि सम्यक प्रकार की सिद्धि हो गई उसको योगी को अष्टांग योग करने के बाद में एक सिद्धि आ गई अभी संप्रज्ञात समाधि काल में है असंप्रज्ञात में नहीं है वहां तो कोई सिद्धि आदि नहीं होती पहले होती गई संप्रज्ञात काल सम्यक सिद्धि साम सिद्धिकी क्या तो समसिद्धि शब्दों के द्वारा क्षय प्रत्यय करके साम की बनाया भावर्थ पत्र बाबा के अधिकार में बहुचो अंतोदा ऐसा सूत्र आता है बहुत अच वाला हो अंतो, अंतो उदात तो हो उससे ठाया होगा पत्र बाबा के अधिकार का लगा हुआ है साम सिद्धिकी बनाने में ठाया हो गया ती डाण के गीप हो गया बन जाए शाम सिद्धि। सम्य सिद्धि माने संप्रज्ञात समाधिकालीन जो सिद्धि है उसको सम सिद्धि कहा उससे होने वाली जो आपके पास में आएगी विद्य सिद्धियां उसको सांसिद्धि की कहते हैं तवासिद्धि की बाबा अर्थ में ठय प्रत्यय हुआ है बहुवचो अंत ठह उसे ठय प्रत्यय लगा दे कि डाणे से नीत करके सांसद की अच्छा सांसिद्धि की यथा योगी नाम जैसे योगियों का देखा है सांसिद्धि की सिद्धि योगी नाम अष्टांग योग जिन्होंने सिद्ध किया हो उनमें देखा है योगी नाम जो सिद्ध पूर्ति के योगी हैं साधन कोटि में नहीं है सिद्ध कोटि में हो गए साधक कोटि के नहीं हो गए सिद्ध कोटि में पहुंच गए संप्रज्ञात समाधि अवस्था में पहुंचे हुए हैं ऐसे योग्य होता है अनिवार्य ऐश्वर्य प्राप्ति प्रकृति उनको अनिवाद्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है ऐसी प्रकृति उनके पास आ जाती है स्वभाव या प्रकृति माने स्वभाव ऐसे स्वभाव हो जाता है उनका अणिमा लगीमा गरीबा कैसे चाहे वैसा हो है जैसे हनुमान जी थे अंगद थे ऐसा हो है अनिवार्य ऐश्वर्य प्राप्ति प्रकृति अनिवार्य ऐश्वर्य रूपी प्राप्ति की प्रकृति माने स्वभाव ऐसा स्वभाव हो जाता होगा योगियों होगा। चार वो तो भविष्य काल में रवि योगी नाम न है। वो योगी जब बन गया मान संप्रज्ञात समाधि काल में पहुंचने के बाद पूर्ण योगी होगा वो उस काल में कभी छोड़ेगी नहीं वो जब तक योगी का जीवन है तब तक उसकी प्रकृति रहेगी वो तो भविष्य काल में कभी भी त्यागने वाली नहीं होगी ऐसा स्वभाव हो जाता है भूत भविष्य काल अभिवती योगी नाम न ना विपरी योगियों के साथ वे में विपरीत नहीं होता भूतकाल भविष्यत पहले प्रकृति रही बाद में नहीं रही ऐसा नहीं और पहले न रहना बाद में होना ये भी नहीं योगी बनने के बाद की बात है ऐसा कहा अच्छा एक योगी टिप्पणी है एक मेरा पत्र भगवती तन निमित्त का सिद्धि निमित्त उत्पत्ति का है। जब समसि अवस्था में योगी पहुंच गया समय सिद्धि समी पहला ऐसा किया था कर्मदारे समाज दिखाया था प्राधि समाज दिखाया था प्राधि समाज के बाद में की बोला था तो तन निमित्त का माने जो संसिद्धि निमित्त का सम्रज्ञान समाधि में पहुंचा योगी तन निमित्त का उत्पत्ति आश्रय उत्पत्ति का आश्रय होने वाली उत्पत्ति में आश्रय होने वाली है वो ये प्रकृति है दूसरा कहा भूत इत्यादि पूर्वोत्तर काल है भूत भू भूत भविष्य दोनों काल का पूर्व काल उत्तर काल कभी उपयोगित नहीं होती योगियों की प्रकृति रहेगी स्वाभाविक रहेगी एक तथई बसा उसी प्रकार ये प्रकृति भी ऐसे जैसे योगियों की प्रकृति है उसी प्रकार ये प्रकृति है तथा ही एक वो एक ही रूप रहेगी पहले कुछ बाद में कुछ नहीं होगी, एक ही रूप रहे तथा मनसा प्रकृति साम सिद्धि की प्रकृति तथा उसी प्रकार है भूतकाल भविष्य काल में समान रहती योगियों तथा स्वाभाविक दूसरी प्रकृति एक स्वाभाविक प्रकृति है कैसा द्रव्य स्वभावता एवं द्रव्य के स्वभाव से ही प्रकृति हो जाती है जैसा स्वभाव वैसे प्रकृति स्वभावता एवं द्रव्य के स्वभाव होता है द्रव्य स्वभावता चार की टिकोणी दहा द्रव्य निष्ठा स्वजनाना अनुकूल सामर्थ्य जन्य जन गय द्रव्य में हो वो प्रकृति द्रव्य निष्ठा स्व जनाना मानिए द्रव्य निष्ठा स्वजनना अनुकूल सामर्थ्य जन द्रव्य जिससे पैदा होना है जिस कारण से स्व से द्रव्य द्रव्य जिससे पैदा होगा जिस कारण से उसी कारण से इसको पैदा होगा अन्य कारण नहीं द्रव्य बनने के वस्तु बनने के बाद में आती हो ऐसा नहीं वस्तु बनने के लिए जो कारण बना वही कारण से उत्पन्न होने वाली प्रति ये स्वाभाविक प्रति माना अग्नि जिस तत्व से बनेगा उसी तत्व से उष्णता भी बनी है प्रकाशता भी बनी है औष्ण और प्रकाश उसी तत्व से होना भिन्न तत्व नहीं, भिन्न कारण जन ने यही कहा द्रव्य निष्ठा स्वजनन का उत्पत्ति कारण स्वजनन हो गया द्रव्य का उत्पत्ति कारण से जो अनुकूल सामर्थ्य होता है वही सामर्थ्य से भी जानते उसको बोला। तथा स्वभाव की द्रव्य स्वभावता येगा द्रव्य के स्वभाव से ही होना है, द्रव्य का जैसा स्वभाव वैसे स्वभाव होना है स्वभावता उष्ण प्रकाश आदि लक्षण जैसे अग्नि आदि में देखा है सूर्य में देखा है अग्नि में देखा है उष्णता और प्रकाश आदि स्वरूप ये प्रकृति है अग्नि और उष्णता दो बोलते हैं किन्दु अग्नि उष्ण ही रहना है जिस तत्व से अग्नि उत्पन्न हुई है उसी तत्व से ये उष्णता भी है दूसरे से कारण नहीं हो जो तो होते हैं स्वाभाविकी प्रकृति साथ ही में कालांतरे में भीतरती वो भी देशांतर है वो जो स्वाभाविकी प्रकृति है वह भी इस काल में तो अभी अग्नि गर्म है ठंड में जाने के बाद में अग्नि शीतो ठंडी हो जाएगी ऐसी बात नहीं अथवा भारत में अग्नि गर्मी गर्म होती है अमेरिका में ठंडी है ऐसा भी देशांतर में भी बदलने वाली नहीं कालांतर में बदलने वाले नहीं कभी ठंडा हो कभी गर्म ऐसा नहीं होता आज आदमी हमेशा गर्म ही रहता है <coughs> इस देश में अग्नि गर्मी है तो दूसरे देश में अग्नि ठंडी हो जाए ऐसा भी नहीं होता स्वाबी <coughs> माने तो स्वाभाविक की प्रकृति है वह भी न कालांतर बे भी देशांतर चाह देशांतर में कालांतर में दोनों में ये विचार नहीं करती अन्य देश में अन्य काल एक ही है जो अभी है जो यहां है वही वहां है वही अन्यत्र वह अन्य है अन्य काल में ऐसा होगा तथा तो तीसरी प्रकृति होती है सहजा प्रकृति सहजा आत्मना सहजा अपने साथ साथ उत्पन्न होना जो वस्तु पैदा होता है उसके साथ ही आने वाली प्रकृति को कहते हैं सहजा प्रकृति यथा पक्षादि नाम आकाश रहा लक्षण एक जैसे पक्ष उत्पन्न होते हैं साथ में गमन क्रिया भी साथ में ही उसकी उड़ना उड्डयन क्रिया पक्षी को तो कोई उड़ाना सिखाता नहीं उड़ना सिखाता नहीं मनुष्यों को सिखाना पड़ता है पकड़ पकड़ कर कुछ तो वो है सहजा प्रकृति टिप्पणी सहज, पांच में कहते हैं स्वास्थ्य कारण धन्य अपने आश्रय जिस कारण से पैदा हुआ वही कारण से होना तो जो गमन है क्रिया गमन क्रिया का आश्रय पक्षी है पक्षी जिस कारण से पैदा हुआ है वही कारण से वो भी जन्म है कौन क्रिया उज्जैन क्रिया ऐसी सहजा प्रकृति होती है तो पक्षी उड़ता ही है पक्षी में उड़ने की शक्ति है ऐसी प्रकृति होती है अन्य भी या और भी और प्रकृति चौथी प्रकृति है सहजा प्रकृति अन्य भी अन्य प्रकृति चतुर्थी है चौथी है या काचित अग्रता कोई ऐसी प्रकृति अक्रता प्रकृति चत, माने के ना किसी निमित्त से नहीं पैदा ऐसा प्रकृति होती है जैसे जल निम्नगामी होता है वायु तिरी होता है अग्नि उर्धोगामी होती है इत्यादि। जल हमेशा नीचे की तरफ जाता है वायु हमेशा टेढ़ा चलता है टेढ़ सकता तिरी है और अग्नि हमेशा उर्द्वगामी ऊपर की तरफ अग्नि का ज्वाला होती है और के झोंकों से इधर उधर हो जाए बातल आ जाए अग्नि का स्वभाव ऊपर पड़ता ऊपर चलने का स्वभाव है अन्य काचित अकृता अकृता माने छ की अकृता मूल कारण ही जो मूल कारण है उसी से जन्य है दूसरे कारण नहीं उसके पास जल के कारण से जन्य है जन्य तो अवांतर कारक जन्य दूसरे कारण है उसके लिए अभांतर कारण नहीं है मूल कारण जो होगा जिससे द्रव्य पैदा होना उसी में वो भी पैदा हो उसी से यही कारण यह है सह के अकृता प्रकृति है कहा राष्ट्र में कहते हैं न अकृता मान के अनुचित न करता यथा अपाम निम्न देसा भी गमन आदि लक्षण जैसे जलता नीचे चलना उसका स्वभाव होता है तो वो प्रकृति उसकी है ऐसा होता है अन्य भी या काचित स्वभाव न जाते अन्य भी कोई ऐसी वस्तु है जो वस्तु जैसा है वो अपने स्वभाव को नहीं त्यागता जैसा स्वभाव बन गया वैसे साफ हमेशा सा डेगा ही उसका स्वभाव है जो वस्तु जैसे होंगे अपने स्वभाव को नहीं त्याग ये देखा है कि ये आत्मा पहले अजन्मा और बाद में फिर मरने वाला होना फिर अजन्मा होना कहा व्याख्या था ऐसे अर्थ करते है आत्मा को लेकर ये ठीक नहीं है तो सस्तकारिता में जो तो कहा गया था ये तो ठीक नहीं ये कहना चाहते अन्य का चित स्वभाव में जहाँ की सा सर्वा प्रकृति विज्ञे लोके लोक सारी प्रकृति को ऐसे समझना अपने स्वभाव को कोई त्याग देना जो जैसा होगा अपना स्वभाव नहीं त्याग देने, देने समझना ये तो चार तो उदाहरण दे दिया और भी कोई हो सकते है जितने भी होंगे जो जिसका जैसा स्वभाव बन गया उसको त्याग करना ऐसा समझना मिथ्या कल्पितेश लौकिकेशु अभी वस्तुशु प्रकृति नान्य था बहुत लौकिक वस्तु सारा कल्पना है है, अज्ञान से कल्पित है इनमें भी प्रकृति जब त्यागती नहीं है उस अमर आत्मा में प्रकृति कैसे त्यागेगी? ये कई नीति बनाए लगा जब तो इनमें भी अपने स्वभाव नहीं त्यागता देखा है अग्निकल्पित वस्तु है वो भी उष्णता नहीं त्याग रही उसको आत्मा के अमर अमृतत्व को त्याग करके मर्त तो कैसे आएगा आत्मा अलौकिक पदार्थ है लौकिक नहीं है तो वो कैसे अमृतत्व को त्यागेगा मरते तो कैसे करोट प्रकृति अपने स्वभाव को छोड़ सकता है क्या नहीं छोड़ सकता यही यहां कहना चाहिए मिथ्याकल्पित ऐसु लौकिक ऐशु अभी ये जो लौकिक है वस्तु जो दिया गया है योगियों के सामने दिखती, वो सांसिद्धिकना जो अणिमादि होना लौकिक वस्तु है पक्ष आदि को उड़ना लौकिक है अग्नि आदि को लौकिक है और जल का निम्न काम होना लौकिक है मिथ्या कल्पित येसु वस्तुसु जो लौकिक पदार्थ है वस्तु हैं वहां भी प्रकृति नान्यता भवतिक अपना स्वभाव अन्य प्रकार होने सकती देखा है किमुता अजय स्वभावेशु परमार्थ वस्तुसु अमृत लक्षण प्रकृतिक ना भवतिक देखता है क्या कहना है वैभिक न्याय फिर क्या कहना है क्या है अजय स्वभावेशु परमार्थ वस्तुसु जो परमार्थिक वस्तु है आत्मा अजन्मा स्वभाव है उसका क्या स्वभाव है प्रकृति अजन्मा है तो उसको फिर जन्म होना फिर मृत्यु आना कहा से उपाय जीव को जो तो मानते हैं वो तो बाजी का बाद ठीक नहीं अजस्तवादेश परमार्थ वस्तु अमृत लक्षण प्रकृति जो तो, अमरत्व तो स्वरूप प्रकृति है उसका तो अन्यथा मरते तो कभी आ जा सकता है उसमें कुछ वादियों की कल्पना थी कि पहले अजमा आए बाद में तो आ जाता है फिर साधन करके अमर होगा यह ठीक नहीं अगर मर्त्य बनेगा तो अमर हो नहीं पाएगा न भवती अमृतम मरत्यम न तो अमृतम तथा पहले बोलते प्रकृति अन्य हो न कथित भविष्य ही यदि अमर तो होगा तो मरते नहीं होगा यदि मरते होगा तो फिर अमर नहीं कर पाएगा यहां सत रखना तो जिसका जैसा स्वभाव बन गया त्यागना नहीं है मरते बन गया हो तो अमर कहा से होना है फिर साधना आवश्यकता है साधना किस लिए करना कर सकता गधे को गाय बनाने के लिए अब बहुत कुछ स्नान कराएंगे गंगा जल कराएंगे तो वो गधा मरने के बाद में गाय बनेगा जीते जी बनेगा जीते जी गाय बन नहीं सकता मरने के बाद गधा ही नष्ट हो गया कहां से गाय बनना उसमें दोनों स्थितियों बन नहीं पाते कुछ भी करो अगर ये मरने वाला हो फिर अमृतत्व की आशा मत कर भ्रांति हाँ, से मरते तो दिखा हो तो उधर जाएगा वास्तविक मरते तो फिर हटने वाला भ्रांति से हो तो उधर जाएगा यही है बात एक कहा टिप्पणी है सात आठ की सात में कहा मिथ्या कल्पित मिथ्या अज्ञान न तत्कल्पित है मिथ्या माने अज्ञान उससे कल्पित जो वस्तु है उसके प्रकृति भी अपने को नहीं त्यागती अपने स्वभाव नहीं त्यागता देखा है कि तो अगर अमर आत्मा कैसे स्वभाव त्याग देगा मर मर कैसे बनेगा मरते तो कैसे आएगा आत्मा अपने स्वभाव नहीं त्याग सकता क्या होता है अजय स्वभाव आठ कि अजय स्वभाव कौन है जीव ये हाँ? जो जीव है ना अजन्मा है वास्तव में जन्म होता नहीं इसका औपाधिक जन्म से तो इसको कोई बिगड़ने वाला नहीं है औपाधिक जन्म कल्पना की औपाधिक जन्म ना कल्पना कल्पना करने से थोड़ी तो होता है मनुष्य के ऊपर दो है हम कल्पना करेंगे क्या सिंग वाला हो जाएगा वो सशस्त्र दो श्रृंग अयम ऐसा दो शिंग वाला ऐसा मानेंगे दो, दो श्रृंग दो, दो श्रिंग वाला है, है। ये हमने कल्पना की कल्पना से दो सींग हो जाएगा क्या नहीं होगा वैसे तो जीव को मरते तो कल्पना कल्पना है उत्पत्ति कल्पना है वास्तव में कल्पिता तो उत्पन्न नहीं होता जीव अजन्मा है कैसे तो होना है कहा ठीक है तस्मात अजा अमृत स्वभाव प्रकृति न प्रति की उम्र यस्मात लौकी की अपनी प्रकृति न विपरीयती भाष्य की पंक्ति में उसके बात तस्मात लगा करके ये पंक्ति लगा देना चाहते जिससे कि लौकी की प्रकृति भी अपने स्वभाव को नहीं त्यागती है तस्मात उसके बाद नब विपरीयती क्या तस्मात टीका लगा देना बोलते है कितना टीका वहां जोड़ देना तस्मात अमृत स्वभाव प्रकृति न बिकेगी यदि किम वक्तव्य तो फिर अमृत स्वभाव वाली जो प्रकृति है जीव का जो अमरत्व तो स्वभाव वाली प्रकृति है वो तो कहां पर सकते बदल सकती है ऐसा जोड़ देना है कि टीका की पंक्ति यहां भाष्य के बोल में जोड़ देना बोलती है तब अर्थक घट जाएगा जो यशमात से शुरू हुआ है तो तस्माद लगाना पड़ेगा ये बोला ऐसे करना पड़ेगा असो इत्यादि शंका हो गई तो आगे बोलते हैं टीका में कहते हैं कई मुतक न्याय दिवतनाथ अपी सब ये तो इसमार लौकिकी अपी या अपी जो दिया है कई मुतक तो न्याय लगाने के युक्ति लगाने के क्या कहना जब झाड़ू से भी ये पत्ता हट जाता है पत्ता हट जाता है धाड़ू से भी और बबंडर आधी आ जाए तो क्या कहना है इसको कहते हैं कईमुत न्याय क्या कहना है जब इससे भी होता है ये काम छोटे से भी होता है तो बड़ों में होने में क्या होता बड़ों से होने में क्या होता है तो लौकिकी प्रकृति साधारण है ये भी अपने स्वभाव को नहीं त्याग सकती है तो जो अजब को तो अमरत को आत्मा की प्रकृति है वो तो कहां त्याग पाएगी क्या करना ये कैव न्याय देता है कैलिक न्याय देते अपिशब्द राष्ट्र में जो अपील आया इसमार्त लौकिकी अभी प्रकृति न विपरीयती यह कार्य करने विवक्षितम हेतु स्फुटम प्रश्न पूर्वक विभाजित है विवक्षित जो हेतु है उसको स्पष्ट करना है क्यों नहीं त्यागती है प्रकृति अपने स्वभाव हो उसको प्रश्न करते हैं प्रश्न क्या है का सौ का सौ प्रकृति ये प्रश्न होगा वास्य कौन है वो प्रकृति असौ प्रकृति का वो प्रकृति कौन है ऐसा संिज्ञासा हो गई उसके उत्तर में कहा संव्यक सिद्धि साम सिद्धि की इत्यादि कहा संव्यक सिद्धि जन्य जो होगी उसको साम सिद्धिकी कहते हैं दूसरे तो सहजा है स्वाभाविक है अक्रिता है चार प्रकार की लौकिक प्रकृति ये बताना चाहते हैं तो सांसिद्धि की प्रकृति कैसे आती है सांग योगम अनुष्ठाय परिसनम सम सिद्धि अंगों के सही योग का अनुष्ठान करना योगा चित्तवृत्ति निरोध वहां पहुंचना है किन्तु खाली चित्तवृत्ति निरोध के करें काम नहीं चलेगा चलना पड़ेगा यम से शुरू करना पड़ेगा यम नियम आसन प्राणा प्रत्यार धारणा उसके बाद होगा योग्तवृत्ति विरोध सात अंग पहले हैं यही कहा सांग योगम अंगे न सहित योग योगाधि योग योग शब्द कहता मन एकाग्र हो जाना यही जाने वही समाधि है सांगम योगम अनुष्ठान अंगे न सहित सांगम अंग के सहित माने पूरे सात अंगों के सहित जो आप समाधि में पहुंचाते हैं ऐसी स्थिति होगी तो सांग योगम अनुष्ठान अंगों के सहित योगानुष्ठान करके परिसापन तो समाप्त करना ऐसा होने पर समसिद्धि हो जाती है सिद्धि आ गई उसमें तो सिद्धि जन्य जो आएगी वो प्रकृति होगी सामसिद्धि की होगी ये सामसिद्धि क्या होता है समसिद्धि सिद्धानिमादि ऐश्वर्य प्राप्त हो सामग्री संपन्ना नाम सामग्री से संपन्न है यम नियमादि सामग्री सारे उनके पास है यम है नियम है आसन है प्राणायम है धारणा है ध्यान है पूरे सामग्री से युक्त है ऐसे योगी हैं सिद्ध लोग हैं सिद्धा न ऐसे ऐश्वर्य प्राप्त हो जिन्होंने योग का अनुष्ठान पूर्ण रूप से किया है ऐसे योगियों को अनिवार्य ऐश्वर्य प्राप्त में सा, सामग्री संपन्न है अनिवार्य ऐश्वर्य के लिए पूरे के पूरे सामग्री मानी समाधि तक पहुंचे हुए हैं संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचे योगी हुए योगी होंगे तभी अनिवार्य ऐश्वर्य की प्राप्ति ऐसे पहुंचे हुए योगियों की बात है उनमें आएगी स्वभाव ये का आएगा कौन शाम सिद्धि की प्रकृति आ जाती अणिमा आगे अणिमा गरिमा लगीमा प्राप्ति आगे चंद्रमा दूर में है हमारे हाथ पहुंचता नहीं योगी बढ़ाते तो पहुंच जाएगा, दूर के पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लेगा ये सब सिद्धियां आ जाती है उसके पास अभी बम्बई में क्या घटना घटे उसको दिखाई पड़ता है योगी प्रत्यक्ष करता है ऐसे की बातें हैं अगर अष्टांग पूरा किया हो तो महागी नहीं अधूरा वन से काम नहीं चलता। सामग्री संपन्ना नाम नव की टिप्पणियां अशुक्ल अकृष्ण अकृष्ण अदृष्ट रूपा अदृष्ट रूपा है वो माने शुभ कर्म भी नहीं अशुभ कर्म भी नहीं दोनों कर्म से रहित कर्म करने वाला होता है अशुक्ल कृष्ण कर्म करने वाला शुभ कर्म बंधन का कारण है अशुक्ल कर्म माना पाप कर्म ही बंधन का कारण है पाप पुण्य बोलते हैं योगी तो, लोग शुक्ल और अशुक्ल बोलते हैं ये शब्दों की फर्क ढेर है अशुक्ल अकृष्ट अदृष्ट रूपा अब और अकृष्ट कर्मों के द्वारा होने वाले जो अदृष्ट स्वरूप है वो प्रकृति अधृष्ट है अदृष्ट रूप में ऐसा कर्म उनके जीवन में हुआ है अशुक्ल अकृष्ट हुआ है पाप पुण्य नहीं हुआ है पाप भी पुण्य भी ऐसा कर्म उसी से प्रकृति आ जाती है ये काम आगे कहते हैं या काचित स्वभावम न जहाती घटस घटत्व पटसे इत्यादि का शेष भाष्य था अन्य या काचित स्वभावम जहाती सा सर्वा प्रकृति लोके ऐसा पंक्ति तो पर या काचित स्वभावम जहाती में ये ऊपर से समझना जो कोई भी लौकी की प्रकृति अपने स्वभाव को नहीं त्यागती है तो कैसा है यथा घट घट को कभी घटत तो त्यागता नहीं उसका है उसका प्रकृति है घट गट में घटत तो रहना ही है घट से घटत पटत से पटत तम तो। पट में पटत तो रहना ही है उसे त्याग नहीं करता पट को छोड़ करके पटत तो कहीं जा नहीं सकता वहीं रहना पड़ेगा ऐसे प्रकृति है इत्यादि का, इत्यादि जो प्रकृति है ये जोड़ना यहाँ कहाचित और भी कहा ना चार बताने के बाद यहाँ अन्य भी कहा तो है तत्त तो तो वस्तुओं में जो प्रकृति स्वभाव है मनुष्य में मनुष्यत्व गो में गो है कभी त्याग नहीं सकता रहेगा ये, ये लगा प्रासिककृति शब्दार्थम हो प्रासिक है हमें तो अपने मूल में जाना है प्रकृति अमिता न कदाचित तो भविष्य ये जो तो प्रकृति है छठे कार्य का मित प्रकृति का अन्यथा अभाव हो नहीं सकता कभी सप्तम कार्य काम का न भवती अमृतम मरतम नृतम तथा प्रकृति का अंथा अभाव हो न कथनचित भविष्य ये है हमारा प्रसंग वहां है। तो प्रासंगिक आ गया प्रकृति की बात आ गई तो प्रकृति की चर्चा करने लगे गए तो तो क्योंकि हमारा मूल वहां चल रहा है प्रकृति का अंथा नहीं हो सकता ये कह रहे हैं प्रासंगिकम प्रकृति शब्द होता है प्रासंगिक आया प्रकृति आ गया तो अर्थ है प्रासंगिक प्रकृति शब्द का चार अर्थ होता है बता दी प्रासंगिक है मुख्य नहीं है प्रासंगिक हम यात्रा में जाते हैं तो बीच में कुछ इधर उधर की बातें भी कर देते हैं हमारा वो प्रसंग है आपका भगवोत्री लक्ष्य है तो बीच में इधर उधर थोड़ा देख लेते हैं वो प्रासंगिक है मंदिर आए तो, mm. तो दर्शन कर लेते हैं बीच लक्ष्य नहीं था हमारा लक्ष्य अलग है मूल एक अलग होता में जाते है जाते हैं बोलते हैं प्रासंगिकम प्रकृति स्वास्थ्य वाह प्रकृतिर अन्थात्वाभावे प्रागुक्त है प्रकृतिर अन्थाभाव न कथन भविष्यति इसमें हमको जाना है तो प्राग उत्तर सिद्धांत आपका सिद्धांत तो वही है कुछ लोग ऐसा मानते हैं पहले अजर अमर मानते हैं फिर बाद में मरते मानते हैं बाद में फिर अजर अमर होता है कहते हैं किन्तु प्रकृति का अन्यथा हो नहीं सकता यदि अजर है तो अजर तो रहेगा यही मानना है जीव को उत्पत्ति पहले अजन्मा मानना तो अजन्म रहेगा जन्म नहीं होगा मर्त तो भी नहीं आ सकता यही हमारा मुख्य है तो हमारा सिद्धांत है सो सिद्धांत है या फलती निष्पन्न होता है अपने सिद्धांत में तब इलाम कि न्याय लगा करके उसके कथन करते हैं जब लौकिकी प्रकृति भी अपने स्वभाव को नहीं जान सकती है तो ये तो कुछ अजन्मात्मा की प्रकृति है क्या प्रकृति है अजत प्रकृति अमरत्व प्रकृति को कैसे अपने प्रकृति छोड़ेगी उसको नहीं आ सकता जी एक मिथ्या इत्यादि कहा था इसने कहा था मिथ्या कल्पितेश लौकिकेश् अपनी वस्तु प्रकृति मान्य था बहुत अज्ञान से कल्पित जो वस्तु है लौकिक वस्तु अज्ञान कल्पित है मिथ्या कल्पित कहा था अज्ञान कल्पित अज्ञान कल्पित जो वस्तु है वो भी उनमें भी प्रकृति स्वभाव नहीं छोड़ती है जिसका जैसा स्वभाव वहां रहती है तो ये तो ये कैसा है कि वो अज स्वभावेश आत्मा अजन्ना स्वभाव है तो वह पैदा होना मर्तत्व होना, फिर साधन करके अमर होना ये बातें करती अजय स्वभाव सु परमार्थ वस्तु परमार्थ वस्तु है आत्मा उसमें अमृतत्व तो लक्षण प्रकृति उसमें कौन सी प्रकृति है अमृतत्व स्वरूप तो प्रकृति है वो कैसे अपने स्वरूप के त्यागेगी ना अन्यथा बहुत ही प्राय कभी भी नहीं हो सकती है तो आत्मा पैदा होता ही नहीं मर्तत्व आ ही नहीं सकता उन वादियों का कथन गलत है मेरा आधार है उपनिषद व्याख्या जो बोलते थे वो तो गलत है इसीलिए आगे बोलते हैं प्रासंगिक प्रासंगिक जीवा नाम प्रकृति में दर्शेतु तो प्रकट प्रासंगिक ही एक है जीवों की प्रकृति दिखाने के लिए कैसे प्रकृति है जीवित की। प्रसंग जो चल रहा था प्रसंग तो संबंधी को प्रासंगिक उसी को ही सारे के सारे जीवन जरावरण धर्म से रहता तो तो है तो जरावरण धर्म से युक्त मानते हैं जीव को मरे पैदा होता है गूढ़ा होता है मरता है ऐसी कल्पना करेंगे जीव को ऐसी कल्पना करने वाले वो भविष्य में कोई जरा मरण अवस्था में जाएंगे मरे शरीर आदि प्राप्त करेंगे आत्माभाव में जाने नहीं पाएंगे आत्माभाव में पहुंचने सकते हैं जीवों के बारे में ऐसा समझने वाले ये बोलना चाहते कार्य का है जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे धर्म स्वभावत जरा मरण निर्मुक्ता जरा मरणया जरा मरण निर्मुक्ता धारे थी शरीरानी धारे दि प्राणान धर्म जीव प्राण धारण धातु प्राण का धारण करता है इसलिए उसका नाम जीव पड़ा हुआ है धर्म मानी जीव धार यणी धर्म है धर्म सर्वदा करते जीव है स्वभावत सर्वे धर्म स्वभावत इनके जो प्रकृति तभाविक रूप से जितने में जीव है जरा मरवा निर्मूलता जरा भाव वृद्धावस्था और मरवा आदि से रहे ही नहीं था तो आना संभव नहीं है वृद्धावस्था आना संभव नहीं है ना ये बुरा होगा शरीर बुरा हो रहा है जीवन में आप कल्पना कर रहे हैं आत्मा कभी बुरा नहीं होता शरीर बुरा हो है यही पैदा हुआ है यही बालक था यही जबान हुआ यही बुरा होता आत्मा न बालक है न पैदा होना है न होना है वह तो अद्भुत भाव है उसमें धर्म नहीं बाबा है आत्मा बाबा ऐसा बाबा है पोशाक पहना हुआ नहीं होता पोशाक से अलग होता है पोशाक पहनने वाला व्यक्ति पोशाक से अलग होता है पोशाक पुराने हो जाएगा तो क्या व्यक्ति पुराना हो जाएगा क्या जरा मरणता सर्वे धर्मास जितने भी जीव है सौरा शिला में किसी भी प्राणी में देखिए आप कह रहे कि मनुष्य में रहने वाले जीवी ये नहीं कहना चौरासी लाख यून में जो पाए जा रहे हैं भाषित हो रहे हैं सारे जीव सारे के सारे अनंत संख्या के जीव जीतने में यह स्वाभाविक रूप से जरा मरण धर्म से रहित तो है तो न वृद्ध होते हैं ये न मरते जरा मरण विस्त जवंते तन मनुष्य जो लोग ऐसे धर्मों को जरावरण से युक्त चाहते हैं जरा मरण बान समझते हैं तो जो उपनिषद व्याख्या जो ष्ट मंत्र में दिया था जरा हमारे से युक्त मानते हैं ग्रसित मानते हैं कि बूढ़ा होगा मरेगा फिर परमात्मा बनेगा अभी साधना कर रहा है भी, अब बूढ़ा हो जाएगा मरेगा तब तो परमात्मा बनेगा जो कल्पना करते हैं जरा मरण विचंकी जरा मरण धर्म से युक्त मानते हैं जो लोग इस जीवन को तन मनीषा या चिवंती जरा मरण की चिंतन कर रहे हैं ये जरा अवस्था में जाएगा मरेगा यही चिंतन चलता उनको तो जीवन भर यही चिंतन चलते चलते सदात भाव विभाज बस अंतिम काल में वही आएगा जरा मरने की चिंता होगी तो जरा मरने वाली अवस्था में जाएंगे शरीर ही प्राप्त करेंगे उनकी मुक्ति की संभावना नहीं है तो जैसे चिंतन चले वैसे वह नएगी सदातर भावभागिता है ऐसा आता है यमन बात भावं भाव तेजे कलेवरम तम तमे वैदिक सदात भाव भागिता जैसे तत्व को चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ेगा वही वह तत्व को प्राप्त होगा जरावरण भाव को चिंतन करते करते चलेगा तो जरावरण भाव वाला ही शरीर मिलेगा उसको आत्मारूप होने नहीं पाएगा फिर पुनरबी जनवन पुनरबी परमन इस चक्कर में पड़ जाएगा तन मनीषया जरावरण चिंताया जरावरण के चिंतन के वजह से जो लोग चाहते हैं इस जीव को जरावरण युक्त समझ मानते हैं तो उसके चिंतन के द्वारा चेवंते ये क्या होगा कोई जरावरण भाव को, को प्राप्त हो जाएंगे माना अपने लक्ष्य में नहीं पहुंच पाएंगे आत्मा भाव में पहुंच नहीं पाएंगे सोच तो रहे थे कि पहले ये जीव अजन्मा था अभी जन्म वाला हो गया साधन करेंगे वृद्ध होगा मरेगा मरने के बाद भी परमात्मा हो जाएगा किंतु परमात्मा बन नहीं पाएंगे वो तो जरावरण के चिंतन कर रहे हैं तो जरावरण वाला ही देंगे परमात्मा उसके तो शरीर क्योंकि भगवान जी इधर उधर करने से जो चाहेगा वो देते हैं जरा हम लोग चिंतन करने वाले के लिए क्या क्या देंगे उसे अमर तो थोड़ी थो देंगे कोई सर कहना पड़े नहीं तो ये आगे जाके देगा मैंने तो दूसरा ही चाहा था आपने क्यों ये दिया केस कर सकता है ऐसा काम भगवान नहीं कर अच्छा। आत्मानो सर्वपिक्रिया रहता स्वभाव तो भगवान ये जितने भी आत्मा है चौराश लाख की में जितने भी आत्मा है किसी भी शरीर में है आत्मा बहुवचन है जितने भी आत्माएं हैं जीवात्मा है सर्विक्रिया रहता है सर्व कोई नहीं क्रिया नहीं जाएते अस्थि बरते विपरणते अपक्षय बिना श्रेति सड़भाविकिया से रहता है ये पैदा होता है ना अस्तित्व क्रिया इसमें लगती है ना बढ़ेगा ये हाँ ना विपरीत होगा न छेड़ होगा न ना नाश होगा कोई क्रिया नहीं होगी आत्मान ये सर्विक्रिया रहता सदभाव क्रिया से रहते कोई क्रिया नहीं होती है जन्म आदि विक्रिया कोई भी नहीं अस्थि जायते बदतेन होते अपक्षति कोई क्रिया नहीं आत्मा रहता स्वभाव स्वभाव से ऐसे है आत्मा हाँ कल्पना होती है एक अलग बात है शरीर आदि के धर्म को वहां लगा देते है बात अलग है वो कल्पना है वास्तव में आत्मा का धर्म नहीं होता आत्मान सर्विक्री सर्विक्रियाता जरामरण सर्वे धर्म स्वभाव स्वाभाविक ऐसे नहीं का आशंका पूर्वादी शंका करता महाराज इनका जो स्वभाव है जरामरण निमुक्त है तेजा उक्त प्रकृत अन्था फिर प्रकृति का भिन्न प्रकार हो जाए जरावरण वाला हो जाए जरामरण से रहित है फिर भी जरामरण हो जाए तो हानि क्या है मान लेते हैं उसको जाएगा, मरेगा प्रकृति तो मरने वाला नहीं तुम मान लिया जाए कि आपत्ति है शंका कर कहा जरा मरण जो जरा मरण को चाहने वाले हैं इसको जो जरा मरण चाहते हैं जो लोग वो क्या होगा तन मनीष है चिवन वही जरा मरण की चिंता के द्वारा फिर च्यूत हो जाते हैं लक्ष्य में नहीं जा पाएंगे अमरत्व तो में नहीं जा पाएंगे मरने वाला ही बनेंगे ये च्यूत होना है कहा सर्व विक्रिया शून्य स्वात्मनी विक्रिया सब कोई विक्रिया नहीं है सड़भाव विक्रिया से रहित आत्मा है जाए जय अस्थि बर्दते विप्रणते अपनी कोई क्रिया नहीं आत्मा, आत्मा के आदि की क्रिया है सब शरीर की क्रिया आत्मा की नहीं ऐसे आत्मा में विक्रिया कल्पना में जब क्रिया की कल्पना करेंगे जरा प्रभाव आदि की कल्पना करेंगे अपक्षीयते होता है जरा और मृतः है दिन क्षेत्र वाला है मृत्यु एक विक्रिया की कल्पना करने पर तदभाषण आएगी वही संस्कार हो जाएगा इनका वही चिंतन चलेगा जरा लड़ से युक्त है मैं मरूंगा मरने के बाद फिर आत्मा बनना है मरूंगा अभी द्रुण बुढ़ा हो गया हो मरूंगा ये चिंतन करेगा डॉक्टर के पास जाएगा मरूंगा मरूंगा करके जाएगा तो तदभाषण आया वही संस्कार के कारण स्वभाव हानि अपने स्वरूप की हानि हो जाएगी अमृत तो भाव में पहुंच नहीं अपने स्वभाव में पहुंच नहीं अपना जो स्वभाव था अमरत्व तो सवाब था वहां पहुंचने के संभावना नहीं होती हाँ चार एक बोलते हैं सवाब स्वभाव हानि चार की टिप्पणी कहा भ्रांत्यात्मकों का भान जरा के भान जो हो रहा है ये अजीब में भ्रांति है कल्पना है उसको सत्य मान करके चिंतन कर रहा है इसलिए अपने सवाब से आने जाए अपने सवाब में पहुंचने का आएगा माने अजतव तो अमरत्व तो के कल मैंने उसमे में पहुंचने पाएगा शुभता अक्षरावली व्याकृत भाकाक्षा तारिका के अक्षरावली की व्याख्या करने के लिए पहले आकांक्षा दिखाते हैं प्रश्न दिखाते हैं समय हो गया है, है। ओम भद्रं कर्णे स्त्री देवा भद्रम पश्ये माक्ष स्थिर देवरंग